बृहस्पतिवार के व्रत की विधि बृहस्पतिवार के दिन जो स्त्री पुरुष व्रत करें इसको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें क्योंकि बृहस्पतिेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है भोजन पीलेचने की दाल आदि का करें परंतु नमक नहीं खाएं और पीले वस्त्र पहने भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करें पीले चंदन से पूजन करें पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं धन विद्या पुत्र और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है परिवार में सुख तथा शांति रहती है इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री व पुरुषों के लिए है इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए कथा का और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अथ बृहस्पति वार व्रत कथा एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह न व्रत करती न किसी और किसी को एक भी पैसा दान में देती थी और राजा से भी यह करने को मना किया करती थी एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने मन में गए हुए थे घर पर रानी और दासी थी उस समय गुरु बृहस्पति वार गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे hey, साधु मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूं मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं अब आप इस प्रकार की कृपा कीजिए कि यह सब धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं साधु भोले बोले हे देवी तुम तो बड़ी ही विचित्र हो संतान और धन से तो कोई भी दुखी नहीं होता इसको तो सभी चाहते हैं पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं अगर आपको आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को दान करवाओ प्याऊ लगाओ ब्राह्मणों को दान दो धर्मशाला बनवाओ कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचों आदि का निर्माण करो और निर्धन मनुष्यों की कुवारी कन्याओं का विवाह करवाओ अनेकों यज्ञ आदि धर्म करो इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल आपके कुल का और आपका नाम प्रलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी मगर वह रानी इन बातों से खुश ना हुई वह बोली कि हे hey, साधु महाराज मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं है जिसको मैं मनुष्यों को दान दूं जिसको रखने संभालने में, में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए साधु ने कहा हे hey, देवी तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा मैं तुम्हें बताता हूं वैसा ही करना बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना अपने केशों को धोना केशों को धोते समय स्नान करना राजा के से कहना वह आजामत कराए भोजन में मांस मदिरा खाना कपड़ा धोबी के यहां धुलने डालना इस प्रकार सात बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए रानी ने साधु से कह के के कहने के अनुसार ही वैसा ही किया और तीनों ही बृहस्पति वार बीते थे, थे कि उनका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गए भोजन के लिए भी दोनों समय परिवार तरसने लगा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी तुम यहां पर रहो मैं दूसरे देश को जाऊं क्योंकि यहां पर मुझे सभी लोग जानते हैं इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता देश चोरी परदेश भीख बराबर है इस इस आ, ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चले गए वहां जंगल में जाकर लकड़ी काट कर शहर में बेचते और अपना समय अपना जीवन व्यतीत करने लगे इधर राजा के जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे किसी दिन भोजन मिलता किसी दिन जल पीकर ही रह जाती एक समय रानी और दासी को 7 दिन बीत गए भोजन के बिना तो रानी ने दासी से कहा कि हे hey, दासी यहां पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है वह पढ़ी-लिखी धनवान है तो उसके पास जा और पांच सिर भेजर मांग ला जिससे कुछ समय की गुजर हो जाएगी इस प्रकार रानी के आ्ञा मान कर दासी रानी की बहन इस प्रकार दासी ने अनेक प्रकार कहा परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय व्रत की कथा सुन रही थी इस प्रकार जब दासी की किसी भी प्रकार को उदासी को उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी होकर अपने घर लौट आई और आकर रानी से कहने लगी कि हे रानी आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है वह छोटे लोगों से बात नहीं करती क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बार कहा पर उन्होंने उत्तर नहीं दिया मैं वापस चली आई रानी बोली है दासी इसमें इसका कोई भी दोष नहीं है जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा यह सब हमारे भाग्य का दोष है इधर जब उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं नहीं बोली इससे वह बहुत ही दुखी हुई होगी यह सोचकर कथा समाप्त कर विष्णु भगवान का पूजन कर वह रानी अपनी बहन के यहां चल दी जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे hey बहन मैं बृहस्पति वार का व्रत कर रही थी तुम्हारी दासी गई परंतु उस समय कथा जब होती है तब ना उठते हैं ना बोलते हैं इसलिए मैं ना बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन हमारे यहां अनाज नहीं था वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास, पास पांच शेर भेजर लेने को भेजा था रानी बोली कि बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई वहां उसे एक घड़ा भेजर का भरा हुआ मिला तब तो रानी और बांदी बहुत ही दुखी हुई दासी कहने लगे कि रानी देखो ऐसे तो हमें जब नहीं मिलता तो रोज ही हम व्रत रखती हैं अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा और बहन ने कहा कि हे बहन बृहस्पति वार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं पीला भोजन करें और कहानी सुने इस प्रकार करने से तुम भगवान गुरु भगवान प्रसन्न होंगे अन्न पुत्र धंध दे, देंगे मनोकामना पूर्ण करते हैं इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे सात रोज बाद जब बृहस्पति वार का व्रत आया तो घुटसाल से चाकर चना गुड़बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया जब भोजन पीला अब भोजन पीला कहां से आया विचारी बहुत ही दुखी हुई उन्होंने व्रत किया था इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे दो थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले हे hey, दासी यह तुम्हारे और रानी के लिए है तुम दोनों भोजन करना दासी भोजन पाकर बड़ी ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली चल और आने भोजन करें रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था इसलिए वह दासी से बोली तो ही भोजन कर तो हमारी व्यर्थ ही जाती है दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गए हैं रानी कहने लगी कि तुम्हें दे कर गए हैं तुम ही भोजन करो दासी ने कहा वह महात्मा हम दोनों के लिए दो थालों में भोजन ले गए हैं हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे इस प्रकार रानी और वांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया और इस प्रकार फिर से रानी आलस्य करने लगी तब दासी बोली कि देखो रानी तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी तो हमारा सभी धन नष्ट हो गया था अब गुरु भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है तो तुम फिरालेस से करती हो बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए भूखे मनुष्य को भोजन करवाना चाहिए प्याऊ लगवाएं ब्राह्मणों को दान दें कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करें मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दें गुरु कुंवारी कन्याओं का, का विवाह कराएं धन को शुभ कार्यों में खर्च करें जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ पितर भी प्रसन्न होवें तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म प्रारंभ करने प्रारंभ किए तो काफी यश फैलने लगा एक दिन रानी और दासी विचारिक विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा हे राजा उठ तेरी रानी तुझको याद करती है अपने देश को चला जा राजा प्रातः काल उठा विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर के लिए चलने लगा अकेले तैयार हुआ इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा प्रतिदिन जंगल में लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करता था एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातें याद कर रोने लगा तब जंगल में बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा से पूछने लगे कि हे hey, लकड़हारे तुम इस इंसान जंगल में चिंता में क्यों बैठे हो मुझको बताओ यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया साधु की वंदना साधु को वंद की वंदना कर बोला हे hey, प्रभु आप तो सभी कुछ जानने वाले हैं इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी कह दी महात्मा दयालु होते हैं वे राजा से बोले हे hey, राजा तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था जिस कारण तुम्हारी यह दशा है अब तुम किसी प्रकार की भी चिंता मत करो भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे देखो तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति वार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा का मानकर बृहस्पति वार को व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो फिर कथा कहो और सुनो भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले हे प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे मैं भोजन करके उपरांत कुछ बचा भी सकूं मुझे मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं फिर मैं कोई कौन सी कहानी कहूं यह भी मुझे मालूम नहीं है साधु ने कहा हे hey, राजा तुम किसी बात की चिंता मत करो बृहस्पति वार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ तुमको रोज दुगना धन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा बृहस्पति वार की कहानी निम्न प्रकार से है